महाभारत आश्रम वार्षिक पर्व चतुर्विशोध्याय पांडवों तथा पूर्ववासियों का कुंती गांधारी और धृतराष्ट्र के दर्शन करना वै सम्म ततस्ते पांडवा दूराद पदात अभिजगमृपते आश्रम बने आनता वैश्व पाण्डी कहते हैं जन्मे जय वे समस्त पांडव दूर से ही अपनी सवारियों से उतर पड़े और पैदल चलकर बड़ी नियम के साथ राजा के आश्रम पर आए सचन सर्वो ये चम राष्ट्र निवासी मुख्यानाम पदभिरे वाह आए हुए समस्त सैनिक राज्य के निवासी मनुष्य तथा कुरुवंश के प्रधान पुरुषों की स्त्रिया भी पैदल ही आश्रम तक गयी आश्रम ते जगमु धृतराष्ट्र पांडवा कौतूहल समन्विता धृतराष्ट्र का वह पवित्र आश्रम मनुष्यों से सुना था उसमें सब और मृगों के झुंड विचर रहे थे और केले का सुंदर उद्यान उस आश्रम के शोभा बढ़ाता था पांडव लोग जो ज्योही उस आश्रम में पहुँचे त्यों ही वहां नियम पूर्वक व्रतों का पालन करने वाले बहुत से तपस्वी कौतूहल वहां पधारे हुए पांडवों को देखने के लिए आ गए कान प्रतो राजकमति वास्पृत उस समय राजा युधिष्ठिर ने उन सबको प्रणाम करके नेत्रों में आंसू भर कर उन सब से पूछा मुनिवरों कौरव वंश का पालन करने वाले हमारे ज्येष्ठ पिता इस में कहां गए हैं ते तमूचू तथो वाक्यम यमुना अवगाष्पाणाम उदकुंभस्थे गति प्रभो उन्होंने उत्तर दिया प्रभु वे यमुना में स्नान करके फूल लाने और पानी का घड़ा भरने के लिए गए हुए हैं तैराक्षा तेन मार्ग एन तत जग आमे ताम थर आते यह सुनकर उन्ही के बताए हुए मार्ग से वे सबके सब पैदल ही यमुना तट की ओर चल दिए कुछ ही दूर जाने पर उन्होंने धीमान महासन्न फिर तो समस्त पांडव अपने ताऊ के दर्शन की इच्छा से बड़ी उतावली के साथ आगे बढ़े बुद्धिमान सहदे तो बड़े वेग से दौड़े और जहां कुंती थी वहाँ पहुँचकर माता के दोनों चरण पकड़कर फूट फूट कर रोने लगे सा चाष्पा कुलमुखी दयित सतम बाहुभ्या संपरी स्वज्य समुन्नाम्य च पुत्रक गाधारथयाम सदेव मुपस्थित अनतर चंमसेनमतार्जुनम नकुलम च पृथा दृष्टाम तरमाणपचक्रम कुंती ने भी जब अपने प्यारे पुत्र सहदेव को देखा तो उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली उन्होंने दोनों हाथों में पुत्र को उठाकर छाती से लगा लिया और गांधारी से कहा दीदी सहदेव आपकी सेवा में उपस्थित है तदनंतर राजा युधिठिर भीमसेन अर्जुन तथा नकुल को देख कुंती देवी बड़ी उतावली के साथ उनकी ओर चली साझग्रे गी तयोर दंपत्योरहतपुत्रो करसती तौ ततस्ते ताम वे आगे आगे चलती थी और उन पुत्रहीन दंपति को अपने साथ खींचे लाती थी उन्हें देखते ही पांडव उनके चरणों में पृथ्वी पर गिर पड़े राजातांथर्योगेन स्पर्शेन च महामना प्रत्यजाए मेधावी सामश्वास यत प्रभु महामना बुद्धिमान राजा धित्राट ने बोलने के स्वर से और स्पर्श से पांडवों को पहचान कर उन सबको आश्वासन दिया ततस्तेज्य गांधारी सहित नृपम उपतस्थुर्महात् नव मातर चा विधी तत्पश्चात अपने नेत्रों के आंसू पोछकर महात्मा पांडवों ने गांधारी क्षेत्र राजाधित्राष्ट्र तथा माता कुंती को विधिपूर्वक प्रणाम किया सर्वेशा तो ये कलशान जागृहस्ते स्वयं तदा पांडवा लब्ध संज्ञाते मात्रा चाश्वासिता पुनः हु। इसके बाद माता से बार बार सांत्वना पाकर जब पांडव कुछ स्वस्थ हुए एवं सचेत हुए तब उन्होंने उन सबके हाथ से जल के भरे हुए कल स्वयं ले लिए तथान सिंहान सौरोध जन तम पौर जानपदास्तव दुस्तम जनाधिपम तदनंतर उन पुरुष सिंहों की स्त्रियों तथा अंतःपुर की दूसरी स्त्रियों ने और नगर एवं जनपद के लोगों ने भी क्रमशः राजा धित्राक्ष का दर्शन किया निवेदयामा थन्ना गोत्रतः युधिष्ठिरो नरपति सहन प्रत्यपूजयत उस समय स्वयं राजा युधिष्ठिर ने एक एक व्यक्ति का नाम और गोत्र बताकर परिचय दिया और परिचय पाकर धृतराष्ट्र सबका वाणी द्वारा सत्कार किया सह तई पर मैं मे नर्षमा विलक्षण पुरे वगतता हुए उन सबसे घिरे हुए राजा धित्राष्ट्र अपने नेत्रों से हर्ष के आंसू बहाने लगे उस समय उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो मैं प्रहले की भाई भाँति हस्तिनापुर के राजमहल में बैठा हूँ अभिवादि वधूभिश्च कृष्णाद्याभि स पार्थिव गांधार्यामान कुंत्या चत्यनंदत तत्पश्चात द्रौपदी आदि बहुओं ने गांधारी और कुंती सहित बुद्धिमान राजा क्षित्राष्ट्र को प्रणाम किया और उन्होंने भी उन उन्ह सबको आशीर्वाद देकर प्रसन्न किया ततचाश्रम आगत सिद्ध चारण सेवितोभी नभस्ता गण इसके बाद वे सबके साथ सिद्ध और चारणों से सेवित अपने आश्रम पर आए उस समय उनका आश्रम तारों से व्याप्त हुए आकाश की भांति दर्शकों से भरा था इसे श्री महाभारतीरादी धित्र समागमी चतुर्विशोध्या इस प्रकार श्री महाभारत आश्रम वासिक पर्व के अंतर्गत श्री आश्रम आश्रम पर्व में आश्रमवास पर्व में युधिठिर आदि का धित्राष्ट्र से मिलन विषय चौबीसवाँ अध्याय पूरा हुआ